लेसन सेवन यदि पानी बरसे तो हम घर में ही होंगे यदि पानी बरसेगा तो हम घर में आराम करेंगे यदि पानी बरसता है तो हम बाहर नहीं जाएंगे यदि पानी नहीं बरसा तो हम पार्क की सैर को चलेंगे अगर मुझे हिंदी आती तो ज़रूर नौकरी मिलती तुम उस दिन मुझे बता देते तो तुम्हारी मदद करता अगर मैं तुम होता तो बिना शर्त काम करता यदि मैं पैसा कमाता होता तो तुम्हारे लिए यह हार खरीदता तुम दिन रात मेहनत करते होते तो अमीर हो जाते अगर कमरे में धूप आती होती तो फर्श पर फपूदी ना लगती होती अगर कमरे में धूप आती होती तो फर्श पर भुकड़ियाँ ना लगती होती पेज नंबर फोर्टी सिक्स आज क्या हो रहा होता अगर इंटरनेट ना होता अगर राकेश हमारे साथ आता तो यह दृश्य देखकर हंस रहा होता अगर मैंने नाचना सीखा होता तो नृत्य पार्टी में भाग लिया होता यदि हमने हीटर का प्लग निकाल दिया होता यह दुर्घटना ना हुई होती तुम कल दावत में आए होते तो मेरी भतीजी मिली होती मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता मरुभूमि में कहीं धान उगता काश तुम जान से ना गुजर गए होते कितना अच्छा होता अगर परीक्षा में पास होता बिगड़ना बीमार भीगना भुकड़ी युवक सहायता इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर